श्री काली साधना मंत्र क्रीम क्रीम क्रीम होम होम हिरिम हिरिम दक्षिण काल के क्रीम क्रीम क्रीम होम होम हिरिम हिरिम स्वाहा दक्षिण काल का, का यह 22 अक्षर का मंत्र सब मंत्रों में प्रधान माना गया है इस मंत्र के वर्णों का अर्थ इस प्रकार है जल रूपी ककार मोक्ष को प्रदान करने वाला है तथा अग्नि रूप रेफ सर्वतेजो मई है क्रीम क्रीम क्रीम ये तीनों बीज सृष्टि स्थिति एवं लय को करने वाले हैं विन्दु निष्कल ब्रह्म रूप है अतः कैवल्य फल को देने वाला है हुम हुम ये दोनों बीज शब्द ज्ञान को देने वाले हैं हिरिंग हिरिम ये दोनों बीज सृष्टि स्थिति एवं लय को करने वाले हैं दक्षिण कालकेस संबोधन से देवी का सामिप्य प्राप्त होता है तथा स्वाहा यह मंत्र संसार का मात्र स्वरूप है तथा समस्त पापों को क्षय करने वाला है काली साधना मंत्र भद्रकाली मंत्र आओ भद्रकाली के मंत्र का वर्णन किया जाता है वह इस प्रकार है ओम क्रीम क्रीम क्रीम हुम हुम हिंग हिंग भद्रकाली क्रीम क्रीम क्रीम हुम हुम हिंग हिंग स्वाहा यह 20 वर्ण वाला भद्रकाली का मंत्र है साधक को चतुर्वर्ग फल प्रदान करता है शमशान काली मंत्र इस शमशान काली मंत्र के वर्णन किया जाता है वह इस प्रकार है क्रीम क्रीम क्रीम हम होम हिंग रिम शमशान काली क्रीम क्रीम होम होम हिंग रिम स्वाहा इस 21 अक्षर के मंत्र से शमशान काली की पूजा करनी चाहिए यह भी चतुर्वर्ग प्रदायक है महाकाली मंत्र Maha Kali Mantra menntr ka varnan kiya jata hai Vahis prakare hai Krem Krem Krem Hom Hom Hring Hring Maha Kali Krem Krem Krem Hom Hom Hring Hring Svaha Is 20 akshar ke Maha Kali ka pujan kerna Chatur Vurgh Falit Pradayak hai Kali Gaatri Aum Kali Kaayi शमशान वाशिण्य धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात पूजन विधि इन देवियों में पूजन में यह विशेषता है सज्जनों कि यंत्र के भूपुर में इंद्र आदि दिक्पाल तथा वज्र आदि अस्त्र भूपुर के चतुर्द्वार में विष्णु शिव सूर्य और गणेश भूग्रह में लोकपाल बाह्य में देवी के अस्त्र तथा भूपुर के चारों ओर पूर्व आदि क्रम से विष्णु शिव सूर्य और गणेश का पूजन करना चाहिए इसी प्रकार यंत्र में ही गोही अकाली भद्रकाली शमशान काली इन चारों देवियों का पूजन करना चाहिए इनका यंत्र और मंत्र संबंधी कोई भेद नहीं है सबके यंत्र एक समान हैं इनके यंत्र का स्वरूप नीचे दिया गया है यंत्र का स्वरूप है उक्त चारों देवियों में यंत्र को अंकित करने की विधि यह कि पहले त्रिकोण फिर षटकोण फिर नवकोण अंकित करके उसके बाहर तीन वृत्त तथा केसर सहित अष्टदल पदम अंकित करें फिर तीन भूपुर वाला एक चुरस्तरा द्वार संयुक्त योनि मंडल का स्वरूप अंकित करना चाहिए यह त्रपंचार यंत्र ये सब यंत्रों को सिद्ध करता है गोहिया काली के मंत्र अब गोहिया काली के मंत्र तथा पूजा प्रणाली का वर्णन किया जाता है यह महाविद्यात्रोहन में अत्यंत दुर्लभ तथा धर्मार्थ काम मोक्ष को देने वाली महापापों को नष्ट करने वाली समस्त सिद्धियों की प्रदाता सनातनी तथा भोग को देने वाली प्रसिद्ध है ओम क्रीम क्रीम हुम हुम हिरिंग रिंग गुहिए काल के क्रिंग क्रीम क्रीम हुम हुम हिरिंग रिंग स्वाहा नाम भेद से यह मंत्र गुहिया काली तथा दक्षिणा काली दोनों की ही आराधना में प्रयुक्त होता है यह मंत्र समस्त सिद्धियों को देने वाला है गुहियकाली के अन्य मंत्र इस प्रकार हैं क्रीम होम हिंग गुहियकाल के क्रीम होम होम हिरिंग हिंग स्वाहा इस 16 अक्षर मंत्र द्वारा 16 अक्षरों का मंत्र आराधना करने पर साधक को चतुर्वर की प्राप्ति होती है क्रीम होम हिंग गुहियकाल के होम होम हिरिंग हिंग स्वाहा यह 14 अक्षर मंत्र सब मंत्रों में गुप्त है इस मंत्र में गुहिय के स्थान पर दक्षिण पद जोड़ने से पंचदक्षाक्षर दक्षिण कालिका का मंत्र होता है तथा क्रीं होम हिंग दक्षिणे काल के होम होम हिंग रिंग स्वाहा गुहिय कालिका चतुर्दशाक्षर मंत्र इस प्रकार है होम हिंग गुहिय काल के क्रीं क्रूम होम हिंग हुम स्वाहा गुहिय कालिका नवाक्षर मंत्र इस प्रकार है क्रीं गुहिय काल के क्रीं स्वाहा इसी मंत्र में गुहिए के स्थान पर दक्षिण शब्द जोड़ने पर दक्षिणा कालिका का दशाक्षर मंत्र बनता है यथा क्रीम दक्षिणे कालके क्रीम स्वाहा इस सब मंत्रों की आरा साधना में दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति में लिखे नियम अनुसार न्यास आदि करके पूजा तथा बलि करनी चाहिए इसके बलिदान में यह विशेषता है कि पूर्व नियम अनुसार बलि उत्सर्ग करके निम्न लिखित मंत्र द्वारा बलि को निवेदित करना चाहिए ओम हेंग हिंग एहि जगन मातर जगताम जननिम गृहनम बलिम सिद्धिम देहि देह शत्रुम क्षयम कुरु कुरु ओम होम हिंग हिंग फट ओम कालकाय नमः फट स्वाहा यद गुह्य काली के लिए बलि निवेदित करनी हो तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ओम एहि एहि य गुह्य काल में मम बलिम गृहन गृहन मम शत्रु नाशय नाशय खादेश्वरेश्वर छिंदी छिंदी सिद्धिम देहुं फट स्वाहा आसन का मंत्र भी अन्य प्रकार से है ओम सदा शिव महाप्रेताय गुहिय कल्पसासनाय नमः ओम श्री महाकाली क्षमापन स्त्रोत प्राग देहस्तो यराहम तव चरण युगम नास्त्रतो नाचतो हम तेनाध्या गीत वर्गे जठर जदहने वर्धय मानो वलिष्ठे छित्वा जन्मांतराम्ना पुनरेभ भविता क्वास्रय क्वापि सेवा छंतभ्योमि पराद प्रकटिवदने काम रूपे कराले बालले बाल विशाल जडतः जडतमंडलवार प्रसक्तो न त्वम जाणामि मातः कलिकलो हस हराम भोग मोक्ष प्रदात्रीं शमशानवासिनी भगवती को शमशानवासिनी में कहा गया है शमशान का जो व्यवहारिक अर्थ होता है जहां सब जलाए जाते हों वह अर्थ यहां नहीं होता शमशान का भाव इस प्रकार जानना चाहिए पंच महाभूत चित ब्रह्म में लय होते हैं आदिकाली चित ब्रह्म स्वरूपाहं लय होने के स्थान को शमशान कहा जाता है इस प्रकार जिस स्थान पर पंच महाभूत लय हों वही शमशान है और भगवती वहीं निवास करती हैं सांसारिक काम क्रोध राग आदि जिस स्थान पर भस्म होते हैं वह भी शमशान है इसके भस्म होने का स्थान मन है जो मन काम क्रोध राग आदि से रहित हो उसी शमशान के शमशान में मन में भगवती काली निवास करती हैं अतः काली के उपासकों को चाहिए कि वे अपने हृदय में काली को स्थापित करने से पूर्व उसे शमशान के समान अर्थात समस्त रागों से मुक्त बना लें शमशान में चिता शमशान में चिता के जलाने का अर्थ है हृदय में ज्ञान अग्नि का निरंतर अतः साधक को अपने शमशानवत हृदय में ज्ञान रूपी चिता को सदा रखना भगवती का आसन सब का कहा गया है इसका अर्थ यह है कि जब शिव से शक्ति अलग होती है शिव सब रह जाता है उस स्थिति में भगवती उसके ऊपर अपना आसन करती है अर्थात उस पर अपनी कृपा करती है और उसे स्वयं में मिलाकर उसे भौतिक संसार से मुक्त कर देती है काली के बाल बिखरे हुए हैं इसका आशय यह है कि भगवती केश विन्यास आदि विलास के विकारों से मुक्त है इसका अर्थ है कि सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनों ही भगवती के नेत्र स्वरूप हैं अथवा भगवती तीनों भूतों कालों भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाली है बाला वतन शाम काली ने अपने कानों में बालक का सब पहना है इसका मतलब है कि बाल रूप निर्विकार साधक को अपने कानों के पास रखती हैं या बालक के समान सच्चे साधक के समीप ही उसके कान रहते हैं प्रकटी रत्ना श्री महाकाली के दांत बाहर निकले हैं वे उनसे बाहर निकली जीव को दबाए हैं इसका आशय भगवती रजोगुण तथा तमोगुण रूपी जीव को सत्वगुण रूपी उज्जलता से दबाए हुए हैं पीनपयो धरा श्री काली के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं अर्थात भगवती अपने स्तनों से तीनों लोकों को अमृतमय दूध रूपी आहार देकर उनका पालन करती हैं यानी वे अपने साधक को अमृत रूपी दूध पान कराती हैं श्री योगना इसका आशय है कि देवी में अवस्था उम्र संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता वे सदा युवा अवस्था में रहती हैं वे अपरवर्तनशील हैं कराल वदना का रूप भयानक वाला है और काला है इसका है कि देवी का देखकर सामान्य होते हैं लेकिन में देवी का वास है या जो के हैं उन्हें डरने का कोई कारण नहीं क्योंकि मां काली के भक्तों से काल यम वि भयभीत रहता है कालिका अष्टक वे भगवती काली अपने काष्ट में रक्त टपकते हुए मुंडों की माला को पहने हुए है। वे है। हैं वे अत्यंत घोर शब्द कर रही हैं उनकी सुंदर दाणे भयानक हैं वस्त्रहीनाहें वे श्मशान में निवास करती हैं उनके केश बिखरे हुए हैं और वे महाकाल के साथ कावातर हो रही हैं वे अपने दोनों बाएं हाथों में नरमुंड तथा खड्ग को धारण किए हैं तथा दोनों दाएं हाथों में वर और आवे मुद्रा लिए हैं वे सुंदर कटे वाली जंग उस्तनों के भार में झुकी हुई रक्त मालाओं से सुशोभित तथा मधुर मुस्कान से युक्त हैं भावरत उनके कानों में दो सवरूपी आभूषण हैं उनके केश सुंदर हैं वे सबों के हाथों में सुशोभित करदनी को धारण किए हुए हैं वे सवरूपी पंच पर आरुण हैं तथा उनके चारों ओर सेवाओं का शब्द गूंज रहा है हे देवी तुम्हारे त्रिगुणात्मक रूप से उत्पन्न ब्रह्मा आदि तीनों देवता तुम्हारी ही आराधना करके प्रधान हुए हैं तुम्हारा स्वरूप अनाद सुर आदि तथा विश्व का मूलभूत है उसे देवता भी नहीं जानते तुम्हारी मूर्ति संसार को मोहित करने वाली शत्रुओं का संहार करने वाली वचन का स्तंभन करने वाली तथा दुष्टों का उचाटन करने वाली है तुम्हारे स्वरूप को देवता भी नहीं जानते यह मूर्ति स्वरूप को देने वाली कल्पलता के समान भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जिससे सदैव कृतार्थ बने रहते हैं तुम्हारे स्वरूप को देवता भी नहीं जानते तुम सुरापान से मस्त रहती हो अपने भक्तों पर कृपा बिखेरती हो जब ध्यान पूजा रूपी अमृत से निर्मल तथा पवित्र हृदय से तुम्हारा आवेर भाव सुशोभित होता है तुम्हारे स्वरूप को देवता भी नहीं जानते तुम चिदानंद की मूल मंद मंद मुस्कुराने वाली करुणो सरल चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त मुख वाली एवं मुनियों तथा कवियों के हृदय को प्रकाशित करने वाली हो तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते तुम महामेघों के समान कृष्ण वर्ण रक्त वर्ण सुबर वर्ण भी हो तुम कवि कवि विचित्र आकृति को धारण करने वाली योग माया हो तुम न बाला हो न वृद्धा हो न कामत राह हो तुम्हारे स्वरूप को देवता भी नहीं जानते मैंने तुम्हारे ध्यान से पवित्र चापल्ल्य भाव से तुम्हारे अत्यंत गुप्त भाव को जो संसार में प्रकट कर दिया है उस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें तुम्हारे स्वरूप को देखता भी नहीं जानते जो मनुष्य ध्यान युक्त होकर इस षटक का पाठ करता है वह संपूर्ण संसार में उच्च पद प्राप्त करता है उसके घर में आठों सिद्धियां वनी रहती हैं तथा मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है हे देवी तुम्हारे स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं जय माता की